श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय सभी संप्रदाय के साधकों को साधना के आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने की श्री रामकृष्ण देव की अभिलाषा तथा राजकुमार की अचलानंद जी की बातें पुनः एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने कहा किसी समय मेरे मन में यह अभिलाषा हुई थी कि सभी तरह के साधकों को साधना के निमित्त जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनके लिए उन वस्तुओं को मैं देता रहूं, जिससे कि वे निश्चिंत होकर ईश्वर साधना कर सकें तथा उसे देखकर कर मैं आनंदानुभव करता रहूं। मैंने मथुर बाबू से इस विषय को कहा वह बोला ठीक है बाबा मैं सब व्यवस्था किए दे रहा हूं, जिससे जो कुछ देने की तुम्हें इच्छा हो देते रहना मंदिर के भंडार से चावल दाल आटा इत्यादि जिसे जो चाहिए तदनुरूप सीधा देने की व्यवस्था तो थी ही इसके अतिरिक्त मथुर बाबू ने साधुओं को देने के निमित्त लोटा कमंडलू कंबल, आसन यहाँ तक कि जो जैसा नशा करता है उसके लिए भांग गांजा तथा तांत्रिक साधुओं के लिए कारण मद्य आदि की भी व्यवस्था कर दी उस समय तांत्रिक लोग अधिक संख्या में आया करते थे तथा श्रीचक्र का वे अनुष्ठान किया करते थे उनकी साधना के लिए आवश्यक जानकर अदरक और प्याज को छीलकर तथा मुरमुरा तली हुई दाल इत्यादि मंगवाकर मैं सब कुछ स्वयं जुटा रखता था उन वस्तुओं के द्वारा वे पूजन कर रहे हैं जगदम्बा को पुकार रहे हैं यह मैं देखा करता था बहुधा वे मुझे लेकर चक्र में बैठा करते थे तथा कभी कभी मुझको चक्रेश्वर बनाया करते थे एवं कारण ग्रहण के लिए अनुरोध करते थे किंतु जब उनको यह ज्ञात हो जाता था कि मैं उन वस्तुओं को ग्रहण करने में असमर्थ हूँ उनके नाम से ही मुझे नशा होने लगता है तब वे मुझसे फिर आग्रह नहीं करते थे उनके साथ बैठने पर कारण ग्रहण करना पड़ता है तदर्थ कारण से अपने कपाल पर मैं बिंदी लगाया करता था अथवा उसकी गंध सूंघा करता था या अधिक से अधिक उंगुली के द्वारा अपने मुँह में उसका छीटा देकर बाकी सब उनके पात्र में डाल दिया करता था मैं देखता था कि उनमें से कोई कोई उसको ग्रहण कर ईश्वर चिंतन में निमग्न हो जाया करता है तथा पूर्ण तन्मय होकर उनको पुकारा करता है साथ ही मैंने यह भी देखा कि बहुतेरे लोभ के वशीभूत होकर उसे पी तो लेते हैं किंतु जगदम्बा को पुकारना तो दूर रहा अधिक मात्रा में पीने के कारण नशे में चूर हो जाया करते हैं एक दिन इसी प्रकार उनको नशे में चूर होते देखकर अंत में मैंने उनको कारण आदि देना बंद करा दिया किंतु मैं राजकुमार को हमेशा देखता था कि वह कारण ग्रहण करते ही तन्मय होकर जप करने बैठ जाता था अन्यत्र कहीं भी वह ध्यान नहीं देता था परंतु अंत में ख्याति यश प्रतिष्ठा आदि की ओर उसका कुछ कुछ झुकाव होने लगा था ऐसा होना उसके लिए स्वाभाविक ही था उसके पत्नी पुत्राजी थे गृहस्थी के आर्थिक अभाव के कारण अर्थार्जन करने का उसे थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता था अस्तु किंतु यह अवश्य है कि साधना में सहायक समझकर ही वह कारण ग्रहण किया करता था मैंने यह देखा है कि लोभ के वशीभूत हो पीकर कभी वह उन्मत्त नहीं होता था भांग या कारण कहने मात्र से ईश्वरी भाव में तन्मय होकर श्री कृष्ण देव को नशा होना तथा अश्लील बातों के उच्चारण से भी उनका समाधिस्थ हो जाना श्री कृष्ण देव कभी कारण नहीं ग्रहण कर पाते थे इस संबंध में कितनी ही बातें हमारे मन में उदित हो रही है कितने ही दिन हमारे समक्ष भांग कारण इत्यादि का नाम लेते हुए उनको हमने नशे में चूर तथा यहाँ तक कि समाधिस्थ होते हुए भी देखा है नारी शरीर के गुप्त अंग का नाम लेते ही हम सत्याभिमानी प्रवंचकों के हृदय में कुसित भोग के भाव का ही उदय हुआ करता है अथवा उस प्रकार के भाव का उदय होना निश्चित जानकर हम लोगों में जो शिष्ट पुरुष है वे उसे अश्लील कहकर कानों में अंगुली डालते हुए दूर भागकर आत्मरक्षा किया करते हैं पर उसी अंग का नाम लेते ही ये अद्भुत श्री राम कृष्णदेव समाधिस्थ हो गए यह हमने कितने ही दिन स्वयं प्रत्यक्ष देखा है हमने देखा है कि समाधि भूमि से कुछ नीचे उतरकर सामान्य बाह्य दशा को प्राप्त होते ही उस संबंध में वे कह रहे हैं माँ तू तो पचास वर्ण रूपणी है तेरे जिन वर्णों को लेकर वेद वेदांत बने हैं वे ही तो असलील वाक्यों में भी प्रयुक्त हुए हैं तेरे वेद वेदांत के कथा अश्लील वाक्यों के क ख पृथक तो नहीं हैं वेद वेदांत भी तू है और अश्लील वाक्य भी तू ही है यह कहते हुए पुनः वे समाधिस्थ हो गए हा कहने समझाने की बात तो दूर रही इस अलौकिक देव की दृष्टि में संसार के भले बुरे सभी पदार्थ किस प्रकार अनिर्वचनीय थे हमारी मन बुद्धि से अगोचर एक अपूर्व दीप्ति से उद्भाषित थे कौन इसे हृदयंगम कर सकता है और वह दृष्टि किसे प्राप्त होगी जिससे कि वह उनकी तरह इस संसार को देखने में समर्थ होगा पाठक आप स्वयं एकाग्र बने एवं अपने स्तंभित हृदय में उपरोक्त बातों को यत्नपूर्वक धारण करो और यह सोचो कि इस अद्भुत श्री रामकृष्ण देव की मानसिक पवित्रता कितनी गहरी तथा अगाध सी श्री जगदम्बा के कृपा रामप्रसाद जी ने गाया है सुरा कोरी ना आमी सुधा खाई जय काली बोले आमार मन माता ले माताल करे जय तो मद माताले माताल बोले अर्थात मैं मदिरा पान नहीं करता हूँ जय काली कहकर मैं सुझापान किया करता हूँ मेरा मन शराबी मुझको मत्त बना देता है जितने शराबी लोग हैं वे मुझे मत कहा करते हैं श्री राम कृष्ण देव के दर्शन करने के पहले हम इस बात की धारणा तक नहीं कर पाते थे कि जिस स्थिति को हम नशे में चूर कहते हैं लोग उस स्थिति को बिना नशा किए भगवत आनंद में विभोर हो प्राप्त कर सकते हैं हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय था कि जब किसी ग्रंथ में हमने यह पढ़ा कि हरि नाम लेते ही श्री चैतन्य देव की बाह्य चेतना एकदम विलुप्त हो जाया करती थी तो हमने ग्रंथकार को कुसंस्कार सम्पन्न निर्बोध समझा था उस समय सभी विषयों में मानो इस प्रकार के संशय तथा अविश्वास की तरंगे शहर के सभी युवकों के हृदय में हिलोरें ले रही थी तदनंतर श्री राम देव के साथ हमारी भेंट हुई हमने देखा है दिन तथा रात में सभी समय उनको देखा है कीर्तनानंद में उनका उद्दाम नृत्य तथा बारंबार उनकी बाह्य चेतना का लोप होते देखा रुपये पैसे उनके हाथों में स्पर्श करते ही उस दशा को प्राप्त होते देखा है भांग कारण इत्यादि नशीली वस्तुओं का नाम लेते ही भगवत का उद्दीपन होकर उनका भरपूर नशा होना देखा है ईश्वर तथा उनके अवतारों की बातें तो दूर रही इंद्रिय जनित आनंद का ही उद्दीपन हुआ करता है उस नाम से ब्रह्म योनि जगत त्रय प्रश्मिनी आनंदमयी जगदम्बा का उद्दीपन होकर पूर्णतया इंद्रिय संपर्क रहित विमल आनंद में उनका एकदम आत्मविहवल हो जाना देखा है और यह सब हमने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष किया है फिर भी क्या हमको यह कहना पड़ेगा कि इस अलौकिक देव मानव के भीतर हमें ऐसा कौन सा गुण दिखाई दिया कि जिससे हमारी आँखें सदा के लिए चौंधिया गई तथा जिसके फलस्वरूप हमने उनको ईश्वरावतार मानकर अपने हृदय में आसन प्रदान किया